यहां तक कि राजनीति और समाज नीति के क्षेत्र में भी जो समस्याएं 20 वर्ष पहले केवल राष्ट्रीय थीं इस समय उनकी मीमांसा केवल राष्ट्रीयता के आधार पर ही नहीं की जा सकती उक्त समस्याएं क्रमशः कठिन हो रही हैं और विशाल का आकार धारण कर रही है केवल अंतरराष्ट्रीय आधार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है